हिंदी और संस्कृत में जिसे हम मुख्य अतिथि कहते हैं उसके लिए अंग्रेजी में चीफ गेस्ट और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ से मिलता जुलता एक और शब्द है चीफ c h i e f और c h e a p कार्यक्रम में जिसको आप मुख्य अतिथि बनाते हैं कार्यक्रम के अंत आते आते वो चीफ जिसको आप बनाते हैं ना चीफ हो जाता है सी एच ए पी लोग या तो उतर जाने लगते हैं और इतने विचार व्यक्त किए जाते हैं कि लोग ऊब जाते हैं और कई बार तो जो चीफ व्यस्त होते हैं ना खुद अपने आप को चीफ बना देते हैं जैसे रविंद्रनाथ मिश्र जी खुद चले गए निरूपा दीदी कबीरधाम जिले में कवर्धा के रहने वाली हैं पहले राजनांदगांव जिला उसके बाद फिर कबीरधाम जिला बना और राजनांदगांव जिले के पहले दुर्ग जिला तो दीदी जी को मैं इनकी नरम सिरे हम दीदी मानते थे और कहते थे शकुंतला शर्मा मैं भिलाई की शकुंतला शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ कवर्धा में एक शकुंतला दीदी हुई है जो पूरे जिले की दीदी कई जगत दीदियाँ होती है ना वैसे और उस हमारी दीदी की नंद निरुपमा श्रम कालिदास के बारे में आप सबने एक श्लोक सुना होगा पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिताधिष्ठित तत्सुल्ले तत्ल्य कविरा अनामिका सारस्वती भादरूपमा तो शर्मा दीदी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जब से लिख रहे हैं तब से लगातार लिख रहे हैं सोलह कृतियाँ पहले इनकी प्रकाशित हो चुकी है और दो कृतिया का विमोचन आज हुआ है तो दीदी लगातार लिखती रहे हैं। हमारे साहित्य को लगातार समृद्ध करती रहें स्वस्थ रहें और साहित्य के भंडार में हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ोतरी करती रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आज विनय कुमार पाठक जी ने यहाँ पर ये कहा कि छत्तीसगढ़ी में कविता के मंच पर पहली बार छत्तीसगढ़ी में निरूपा शर्मा दीदी ने गीत प्रस्तुत किया पंद्रह नहीं 1 अक्टूबर 2015 को वृंदावन हाल रायपुर में एक कार्यक्रम हुआ था तो कई संस्थाओं ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था उसमें विनय कुमार पाठक जी थे और उन्होंने शकुंतला शर्मा जी को छत्तीसगढ़ी की पहली कवित्री विनय कुमार पाठक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं उनको संभालकर बोल कि छत्तीसगढ़ी की पहली कवियत्री शकुंतला शर्मा है कि निरूपमा शर्मा हमारी दीदी है मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि इस बात को लेकर एक बहस चलाएं और जानकारी जुटाएं पूरे प्रदेश से कि हमारी निरूपमा शर्मा दीदी वास्तव में जिन्होंने घड़ी में मंच पर पहला गीत प्रस्तुत किया कोई कविता लिखकर घर में रख ले उसका प्रकाशन ना कराए और जो लिख कर गाता रहे गाती रहे तो उसको हम पहले माने के बाद वो तो आप सबसे आग्रह है कि इस बहस को चलाना है और ये तय करना है कि आप जितनी कवित्रें हैं उनमें छत्तीसगढ़ी में लिखने वाली गाली वाली गाने वाली पहली कवित्री कौन है मैं आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर सुधीर शर्मा को देना चाहता हूं। जिनकी वजह से मैं आ पाया। मुझे जानकारी होती कि रुप शर्मा दीदी का कोई सब पर आधारित कोई समग्र कार्यक्रम है उनके साहित्य पर लेकिन मुझे बहुत बातें पतला सुधीर शर्मा जी ने मुझसे कहा कि चलना है मैं आपके बीच आया और आपके बीच बोलने का अवसर मिला मुझे भी धन्यवाद दीजिए आप लोग ताली बजा करके तो मैं दीदी जी के प्रति फिर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ बहुत स्वस्थ रहें कलम चलती रहे और तब तक चलती रहे जब तक सांस रहे हम भारतीय सौ तो साल की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आश्रम व्यवस्था के हिसाब से 25-25 साल में चार आश्रम बटे हुए हैं बहुत ऐसे लोग के बाद भी जीते हैं तो दीदी के प्रति मेरी यही शुभकामना है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से प्रणाम सबको नमस्कार चमत्कार को नमस्कार और आप सबको पता है कि साहित्यकार जो हैं सबसे ज़्यादा चमितकारी होते हैं लेखनी के धर्य होते हैं बहुत बहुत नमस्कार